नहीं ये नहीं हो सकता हर्षित ने शॉक्ड होते हुए कहा अनुष्का मैडम पुलिस पहले ही कई बार इन्वेस्टिगेशन कर चुकी है अगर वहां कोई छुपी हुई बात होती तो फिर अब तक पुलिस ने पता लगा लिया होता हे यही तो बात है अनुष्का ने हंसते हुए कहा देखो पुलिस में और साइकेटिस्ट में यही अंतर है पुलिस सिर्फ वही पता लगा सकती है जो उसे बताया जाए लेकिन साइकेट्रिस्ट को वो भी पता लग जाता है जो उसे कोई नहीं बताता है जब मैं इस केस के बारे में इन्वेस्टिगेट कर रही थी तब मुझे एक बार के लिए लगा कि मिस सोनल के कलीग्स कुछ अजीब सा व्यवहार कर रहे थे कहा वो अनुष्का की बातें सुनने के लिए काफी एक्साइटेड हुए जा रहा था फिर मैंने उन लोगों में से एक कोई कर लिया इप्नोटाइज मतलब वश में कर लिया लेकिन कैसे मेरा मतलब ये पॉसिबल है क्या हर्षित ने चौंकते हुए सवाल किया उसे मानो अनुष्का की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था लेकिन विक्रांत को कोई आश्चर्य नहीं हुआ क्योंकि वो अच्छे से जानता था कि अनुष्का इन सब कामों में बिल्कुल एक्सपर्ट है और एक साइकेट्रिस्ट के लिए किसी को हिप्नोटाइज करना कोई बड़ी बात नहीं है ऊपर से अनुष्का स्पेशल टीम की मेम्बर थी ऐसे में उसके लिए तो ये सब नॉर्मल बात थी हाँ हिप्नोटाइज कर लिया और पता है मुझे क्या पता लगा व्यस्त करो अनुष्का ने काफी एक्साइटेड होते हुए कहा अरे बताओगी यार इतना टाइम नहीं है विक्रांत ने इरिटेट होते हुए कहावल कहा के हो सकता है ने एक नई दवा की खोज की थी लेकिन बाद में फिर क्या हुआ की जिस प्रोफेसर ने असल मायने में दवा को खोजा था उसका नाम रिसर्च टीम से बाहर कर दिया गया और उसे कंपनी से भी अचानक से बाहर कर दिया गया लेकिन ऐसा क्यों किया गया इसके बारे में कुछ पता नहीं चल पाया है तो सर मुझे पूरा शक है कि वहां से रिसर्च में चेक किया। पता लगा की अभी तक जिन तीन लोगों का मर्डर हुआ है यानी की सोनल के अलावा बाकी के दो और विक्टिम भी उसी मेडिसिन की रिसर्च टीम का हिस्सा थे तो नई मेडिसिन, पता लगाने की कोशिश की तो वहां से कुछ पता ही नहीं चला मतलब की वहां पर उस प्रोफेसर का कोई नामो निशान नहीं था अनुष्का ने आगे कहा तो एक बार में मेडिकोर फार्मा के डेटा टर्मिनल में जाता हूँ हो सकता है की वहां से कुछ पता लग सके हर्षित ने बीच में ही टोकते हुए कहा तभी वहाँ किसी के दौड़ने की आवाज सुनाई पड़ी ये आवाज तेज होती चली जा रही थी और कुछ ही सेकंड में विक्रांत के कमरे का दरवाजा खुला और वहां पर हर्ष ने हाँ कहा गोविंद खुराना ये मेडिको फार्मा कंपनी के रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का चीफ था उसे कुछ दिन पहले ही कंपनी से बाहर किया गया है और पूरी संभावना है की वो अपना बदला पूरा करने के लिए मर्डर कर रहा है तुम तो मेरी नकल करने लगे हो अनुष्का ने हर्ष की तरफ देखते हुए कहा मतलब नकल मेरी ही तरह तुम भी स्मार्ट हो गए हो दिमाग चलने लग गया है तुम्हारा ओ हेलो तुम्हें मुझसे सीखने की जरूरत है समझी हर्ष ने व्यंग करते हुए कहा हर्ष भाई ये खुराना प्रोफेसर हैं क्या मतलब इसका नाम प्रोफेसर गोविंद खुराना है क्या हर्षिंद ने कन्फ्यूज होते हुए सवाल किया हाँ हाँ ओ एक मिनट अब हर्ष की नजर वहा एक साइड में बैठी रूही पर पड़ी इसे कौन ले आया क्या हुआ है इसके बाद हर्ष ने रूही के करीब जाकर कहा हेलो मैडम माय सेल्फ हर्ष हर्ष कपूर स्पेशल डिटेक्टिव आपका गुड नेम हे भगवान किस जंगली को भेज दिया है स्पेशल टीम में अनुष्का ने अपना माथा पीटते हुए कहा आप मेरा पर्सनल नंबर ले लो ऐसे रात में पुलिस स्टेशन आने की क्या जरूरत है जब भी आपको जरूरत हो तो मुझे मिस कॉल कर देना अभी हर्ष बोल ही रहा था की उसके चेहरे पर अचानक से एक फाइल आकर लैंड करगी बस बंद करो अपनी क्या पता लगाया ये बताओ जल्दी विक्रांत ने गुस्से से भरी निगाहों से हर्ष को घूरते हुए कहा। कहावलपमेंट हाँ, तो कह हाँ, तो डिपार्टमेंट के चीफ थे लेकिन एक साल पहले इन्हें कंपनी से बाहर कर दिया गया तो क्यूँकी इन्होने कंपनी के साथ गद्दारी की थी मतलब कंपनी के फॉर्मूले को किसी दूसरी कंपनी को बेच दिया था ओ लेकिन ये बात आपको कैसे पता चली हर्षित ने आश्चर्य में पढ़ते हुए कहा वो मैं मैं केस के फर्स्ट विक्टिम मिस्टर प्रवीण के बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहा था ना तो वहीं से पता चला वहां से कैसे पता चला विक्रांत ने तपाक से सवाल किया यार तुम पूरी इन्फॉर्मेशन दो ना एक साथ ये बार बार पूछना क्यों पड़ रहा है ये कोई इंटेरोगेशन चल रही है क्या जितना पूछा जाएगा सिर्फ उतना ही बताओगे विक्रांत ने झुंझलाते हुए कहा प्रवीण के बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहा था उसके ऑफिस के कलग से लेकर घर रिश्तेदार बताया की आज से तकरीबन छह महीने पहले की बात है अब प्रवीर ने शराब के नशे में उससे कहा था की उससे बहुत बड़ी गलती हो गई थी उसने मेडिकोल फार्मा कंपनी की रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट द्वारा तैयार किए गए एक मेडिसिन के फॉर्मुले को पैसे के लालच में आकर किसी दूसरी कंपनी को बेच दिया था प्रवीण ने शराब के नशे में कहा था कि उसने अपने किया फिर मुझे पता लगा की प्रवीण तब भी मेडिकोर फार्मा के रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में काम करता था और प्रोफेसर गोविंद खुराना जो उसके गुरु थे वो भी उसी कंपनी में काम करते थे फिर इसके आगे हर्ष ने कहा फिर मैं मेडिकोर फार्मा के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास भी गया उन लोगों से मैंने प्रोफेसर खुराना के बारे में और इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश की पहले जब ये सब मामला हुआ था और अफवाह उड़ी थी तो मेडिकोर फार्मा की तरफ से न्यूज को दबा दिया गया था और चुपचाप प्रोफेसर खुराना को पहली नजर में दोषी मानते हुए उन्हें कंपनी से बाहर कर दिया गया था कंपनी के डायरेक्टर्स का कहना है कि प्रोफेसर खुराना उस वक्त बार बार यही कह रहे थे कि उन्हें फंसाया गया है लेकिन सारे सबूत उनके खिलाफ थे और साफ साफ पता चल रहा था कि कंपनी की नई दवा का फार्मूला उन्होंने ही बेचा था अच्छा दूसरी बात यह भी है कि हर्षित ने आगे बताते हुए कहा प्रोफेसर खुराना पिछले सात सालों से उस मेडिसिन को डेवलप करने पर काम कर रहे थे और अब कुछ ही दिनों में वो मेडिसिन लॉन्च होने वाली थी ऐसे में दवा के लॉन्च होने पर सबसे ज्यादा फायदा तो प्रोफेसर खुराना को ही मिलने वाला था क्यूँकी उन्हें कंपनी की तरफ से काफी ज्यादा रिवॉर्ड दिया जाने वाला था ऐसे में वो भला क्यों मेडिसिन का फॉर्मूला बेचते उन्हें क्या फायदा था वो भला अपना नुकसान क्यों करते हर्ष ने हल्की सांस लेते हुए कहा लेकिन शायद मेडिकोर के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को यह बात समझ में नहीं आई उन्होंने प्रोफेसर खुराना को न सिर्फ पद से हटाया बल्कि उन्हें कंपनी से भी बाहर कर दिया फिर मेरे दिमाग में आया कि जिन लोगों ने प्रोफेसर खुराना को फंसाया था यानी कि प्रवीण के अलावा बाकी के बचे लोगों का सबसे ज्यादा फायदा होने वाला था प्रोफेसर खुराना के हटने के बाद जाहिर है कि कंपनी की तरफ से दिया जाने वाला सारा एवॉर्ड उन्हें ही मिलने वाला था